पिया को खोजन मैं चली नंबर सेवन चौथा प्रश्न पंद्रह साल बीत चुके पर आपका कोई शिष्य बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुआ कृपा करके समझाइए पूछने वाले ने नाम नहीं लिखा है भैया ऐसी भी क्या कायर था वेदालंकार हो क्या मामला क्या है कल काफी कुटाई पिटाई हो गई इसलिए आज नाम ही नहीं लिखा नाम तो लिख देते कम से कम उससे मुझे सुविधा होती है किसने कहा कि बुद्धत्व को कोई उपलब्ध नहीं हुआ लेकिन यह मेरी प्रक्रिया का अंग है कि जो उपलब्ध होते जाएंगे उनको मैं कहूंगा चुप रहो चुपचाप काम में लगे रहो घोषणा करने की आवश्यकता नहीं घोषणा से कुछ लाभ भी नहीं है मैं भी चुप ही रह के काम करता मजबूरी थी इसलिए घोषणा करनी पड़ी घोषणा करनी पड़ी ताकि अनेक लोगों को आमंत्रित कर सकूं मेरे पास जो लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हो रहे हैं उनको घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं जब मैं समझूंगा जरूरी कि अब घोषणा करनी आवश्यक है तब जरूर घोषणा करूंगा अनेकों के जीवन में क्रांति घट रही है, रोशनी फूट रही कली में फली भाई के संबंध में कह रहा था हीरा पायो गांठ गठिया बाको बार बार क्यों खोले पा गए हैं हीरा गांठ गठिया ली अब बार बार क्या खोलना किसी को क्या कहना चुपचाप आनंद ले रहे हैं सभी को घोषणा करने की जरूरत भी नहीं क्योंकि बुद्धत्व की बात दो अवस्थाएं होती एक तो बोधिसत्व की और एक अरहत की जो अरहत है उसको तो घोषणा करनी ही नहीं क्योंकि वह किसी का शिक्षक नहीं होगा वह सदगुरु नहीं होगा उसने अपना पा लिया पहुंच गया वह दूसरे को सहारा नहीं दे सकता है दूसरे को सहारा देने के लिए सिर्फ बुद्धत्व काफी नहीं है कुछ और बातें जरूरी हैं जो अगर पिछले जन्मों में अर्जित की हो तो ही हाथ में होंगी अन्यथा उसे चुपी रहना होगा तो आधे तो अरहत होंगे उनकी तो घोषणा करने की आवश्यकता ही नहीं उनकी तो मैं जरूरत समझूंगा तो घोषणा करूंगा जरूर कभी उनके मैं घोषणा करूंगा एक खास परिमाण में जब मेरे पास अरहत होंगे तब उनकी घोषणा करूंगा मेरे काम की अपनी प्रक्रिया है जैसे पंद्रह साल तक मैं देश के कोने कोने में घूमता रहा मैंने अपने बुद्धत्व की भी घोषणा नहीं की पंद्रह साल तक जिनको अंदाज भी होने लगा उनको भी मैंने कहा चुप रहना मुझसे आके भी जिन्होंने कहा कि हमें इस तरह का आभास होता है उनसे भी मैंने कहा चुप रहना बोलना मत कहना मत अभी मुझे देश के कोने कोने में घूमना है अभी इस बात की घोषणा कि मैं बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया हूं मेरे सारे काम को ही रोक देगी जिस दिन मुझे यात्रा बंद कर देनी होगी जिस दिन जरूरत नहीं रह जाएगी यात्रा की जिस दिन लोग मेरे पास आने शुरू हो जाएंगे उस दिन घोषणा कर दी जाएगी तो पंद्रह साल तक चुप रहा मैं चुपचाप काम को जारी रखा नहीं तो आज तुम तो मुझे जीवित नहीं पाते आज मेरा होना असंभव होता यह देह मुझसे कभी की छीन ली गई होती मेरे काम करने का अपना गणित है फिर मैंने उन पंद्रह वर्षों में किसी को सन्यास नहीं दिया क्योंकि सन्यास देना मतलब एक भयंकर आग से जूझना एक आग पैदा करना जब मैं बैठ गया एक जगह तब मैंने संन्यास देना शुरू किया जब उसकी घड़ी आई जब ठीक वसंत का अवसर आया तब फूल खिले जब जरूरत पड़ी मैंने घोषणा की अपने बुद्धत्व की जब जरूरत पड़ी तब मैंने सन्यास देना शुरू किया जिस दिन मुझे लगेगा कि अब एक ठीक मात्रा मेरे पास है अरहतों की तो उनकी घोषणा कर दूंगा मगर वो किसी के काम के नहीं होंगे दर्शनीय होंगे तुम उनके पास बैठ सकोगे मगर वो मौन में होंगे वो कुछ बोलेंगे नहीं जब जरूरत समझूंगा कि अब बोधिस की घोषणा करनी तो बोधिस की घोषणा कर दूंगा लेकिन ये तभी संभव होगा जब मैं देखूंगा कि मेरे पास सन्यासियों का इतना बड़ा वर्ग है सारी दुनिया में कि मेरे बोधिसत्वों की व्यवस्था कर सकेगा नहीं तो उनको नाहक जगह जगह पत्थर पड़ेंगे और कुछ भी नहीं होगा मुझे कोई नाहक तुम पे पत्थर फेंकवाने का शौक नहीं मजबूरी में पत्थर फेंक जाएं बात और मगर कोई तुम्हें शहीद बनवाने की मेरी इच्छा नहीं चाहता नहीं कि तुम्हें नाहक सूली लगे लगती हो और घड़ी ही आ जाए तो यह भी नहीं कहूंगा कि बचना मगर यह भी नहीं कहूंगा कि अपने हाथ से नाक सूली चढ़ना कोई तुम्हें शहीद बनाने का मेरा आयोजन नहीं इसलिए मुझे प्रतीक्षा करनी होगी जब मेरे पास सारी दुनिया में एक निश्चित वर्ग होगा आई जाती है वो घड़ी अब करीब डेढ़ लाख सन्यासी हैं सारी दुनिया में जल्दी ही वो घड़ी आ जाएगी कि गांव गांव सन्यासी होंगे जब गांव गांव सन्यासी होंगे तब मैं घोषणा कर सकूंगा कि कौन कौन बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए हैं, क्योंकि फिर उन्हें जाना होगा उन्हें गांव गांव घूमना होगा उन्हें गांव गांव बैठना होगा और उन्हें झेलना होगा अभी वो मेरी छत्र छाया में बैठ सकते फिर उन्हें अपने पैर पर पे खड़ा होना होगा मगर उसकी तैयारी पूरी कर लू जीसस ने अगर तैयारी से काम किया होता तो बात और हुई होती जीसस का काम अव्यवस्थित था इसलिए 33 साल की उम्र में फांसी भी लग गई और कुछ काम भी ढंग से नहीं हो पाया व्यवस्थित नहीं हो पाया और जीसस के मरने के बाद जिनके हाथ में काम पड़ा वो गलत लोग थे गलत लोगों के हाथ में ही पड़ सकता था क्योंकि ठीक लोग पैदा नहीं हो सके मैं समय आएगा तब बीज बोता हूं और समय आएगा तब फसल काटूंगा तुम्हारे कहने से नहीं कि कितने लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए मैं कहूंगा कि कितने लोग हो गए हैं बुद्धत्व को उपलब्ध ये तो मेरी अपनी दृष्टि में जब जरूरी होगा इसकी घोषणा की जाएगी मगर इतना तुमसे कहता हूं कि बहुत उपलब्ध हो गए हैं बहुत उपलब्ध हो रहे हैं बहुत उपलब्ध हो जाएंगे संभवतः पृथ्वी पर इतने बुद्ध एक साथ कभी उपलब्ध नहीं हुए जितने कि उपलब्ध हो सकते हैं इतने बड़े व्यवस्था से इतने बड़े वैज्ञानिक ढंग से बुद्ध ऊर्जा का क्षेत्र कभी निर्मित नहीं किया गया हो भी नहीं सकता था पहले क्योंकि मेरे पास समस्त बुद्धों के अनुभव का निचोड़ जो उनके पास नहीं था आखिर बुद्ध को वह अनुभव नहीं हो सकता जो 2500 वर्ष का मुझे है जीसस को वह अनुभव नहीं हो सकता जो इन 2000 वर्षों का मुझे है स्वभाव मेरे बाद जो बुद्ध आएंगे उनको और भी ज्यादा अनुभव होगा मुझसे ज्यादा होगा बुद्धत्व तो एक ही घटना है लेकिन जीवन का अनुभव लोगों का अनुभव लोगों के साथ काम करने का अनुभव तो बढ़ता जाएगा वो तो समय के साथ गहरा होता जाता है मुझे अतीत के सारे बुद्धों की जीवन प्रक्रिया का ख्याल और उस सब का निचोड़ मैं उपयोग कर रहा हूं समय रहने पर घोषणा कर दी जाएगी ठीक समय पर ही कोई काम होगा कोई कदम उठाया जाएगा मैं समय के पहले कोई काम करना ना पसंद करता हूं न करना उचित मानता हूं पांचवा प्रश्न मेरा मन कहता है कि सन्यास मत लो पर भीतर और कुछ कह रहा है यह मौका बार बार नहीं आएगा यह भी जिनने पूछा उन्होंने नाम नहीं लिखा कैसे तुम सन्यास लोगे नाम तक बताने से डर रहे हो कि कहीं पत्नी को पता ना चल जाए घर वालों को पता ना चल जाए कि तुमने ये प्रश्न पूछा कि मेरे भीतर कुछ कह रहा है कि सन्यास ले लो कहीं कोई झंझट झगड़ा खड़ा ना हो जाए सन्यास खतरनाक काम बड़े से बड़ा खतरा जीवन में अगर कोई है तो संन्यास क्योंकि सन्यास का अर्थ होता है अहंकार की मृत्यु अगर अहंकार को बचाना हो तो अपने मन की सुनो और अगर अहंकार से थक गए हो परेशान हो गए हो अहंकार से संतरस्त हो गए हो अहंकार के नरक को अनुभव कर लिया है तो फिर जो भीतर से आवाज आ रही उसे सुनो वही असली आवाज है जो भीतर से आ रही मन तो बाहर की आवाजों को दोहराता है मन तो प्रतिध्वनि करता है मन तो पत्नी क्या कहेगी पिता क्या कहेंगे बच्चे क्या कहेंगे भाई क्या कहेंगे गाँव के लोग क्या कहेंगे इस सब की बातें सोचता है भीतर से जो आवाज आ रही वो तुम्हारे प्राणों की पुकार है मगर दो में से एक चुनोगे एक ही चुन सकते हो तो जो चुनोगे वो तो बचेगा जो छोड़ दोगे वो मरेगा अगर भीतर की आवाज चुनी तो वो जो मन है, उसे मरना होगा और मन है क्या अहंकार का ही दूसरा नाम एक युवक की गांव में शादी हुई वह पहली बार दुल्हन को लेने ससुराल गया ससुराल वालों ने बहुत अच्छा भोजन बनाया था थाली देखकर ही युवक के मुंह में पानी आ गया सभी चीजें बहुत पसंद थीं उसे सिर्फ मूली की सब्जी नहीं भाती थी उसने सोचा पहले मूली की सब्जी खत्म कर दूं, फिर सभी चीजें मस्ती से खाऊंगा परंतु जैसे उसने मूली की सब्जी खत्म की ससुराल वालों ने यह सोच कि दामान जी को मूली की सब्जी बहुत पसंद आई है फिर से कटोरे को सब्जी से भर दिया बेचारे युवक ने बामुश्किल उस सब्जी को भी ख़त्म किया और ससुराल वालों से बोला कि अब यह सब्जी मुझे बिल्कुल न देना पर उन्होंने सोचा कि इन्हें यह सब्जी इतनी पसंद आई है और शायद संकोच बस मना कर रहे अतः उन्होंने बहुत मना करने के बावजूद कटोरी को मूली की सब्ज़ी से भर दिया इतने में एक पड़ोसी जमाई जी को आया जानकर मिलने आया और बातचीत के दौरान उनसे पूछा कि आप कितने भाई हैं वह युवक बोला कि अभी तक तो चार भाई हैं पर यदि मूली की सब्जी वाली कटोरी को फिर से भरा जाएगा तो निश्चित ही तीन ही बचने वाले हैं अब तुम सोच लो दो में से एक ही बचेगा या तो मन बच सकता है या भीतर की आवाज बच सकती है अगर तुम्हें मन बचाने जैसा लगे तो मैं नहीं कहूंगा कि सन्यास लो अगर मन ने तुम्हें कुछ दिया हो आनंद दिया हो जीवन में रस की धार बहाई हो तो क्यों छोड़ना मन को उसकी सुनो और अगर मन ने कुछ ना दिया हो सिर्फ कांटे ही कांटों से तुम्हारा रास्ता भर दिया हो अहंकार ने सिर्फ विषाद ही दिया हो घाव ही घाव दिए हो तो अब क्या पूछ रहे हो अब लो छांग अब मरने दो मन को मैं तैयार हूं चौथी बार मूली की सब्जी से तुम्हारी कटोरी भरने को तुम जरा इशारा तो करो मगर तुम्हारे बिना इशारे के मैं कुछ नहीं कहूंगा मैं नहीं चाहता कि किसी के ऊपर कुछ भी आरोपित हो यहां के प्रभाव में संन्यास मत ले लेना यहां इतने लोगों को सन्यासी देख के सन्यासी मत हो जाना क्योंकि वह झूठ होगा वो तो यहां से बाहर निकलोगे कि बह जाएगा कच्चा रंग होगा भीतर की आवाज को परखो पहचानो और सही निर्णय जब उठाए कि मन की मृत्यु के लिए राजी हो और जल्दी कुछ नहीं सोचो खूब अगली बार आना मैं अभी इतनी जल्दी विदा होने वाला नहीं हूं लाख छुरे फेंके जाए कोई फिक्र मत करो जब तक मुझे रहना है कोई छुरा कुछ बिगाड़ सकता नहीं जिस दिन मुझे जाना है छुरे वगैरह फेंकने की कोई जरूरत ना रहेगी मैं तुमसे कह दूंगा कि अब जाता हूं यूं ही बैठे बैठे चला जाऊंगा कहोगे तो बोलता बोलता चला जाऊंगा कहोगे तो चलता चलता चला जाऊंगा जैसा तुम कहोगे कोई छुरे वगैरह फेंकने की जरूरत नहीं रहेगी जिस दिन मुझे जाना है मगर मैं जाऊंगा उस दिन जिस दिन कम से कम एक हजार बुद्धों की घोषणा कर जाऊं उसके पहले नहीं जाने वाला उसके पहले कोई शक्ति मुझे यहां से अलग नहीं कर सकती इसलिए तुम दोबारा आ जाना कोई जल्दी नहीं है आश्वस्त करता हूं तुम्हें कि मैं यहां रहूंगा दोबारा भी जल्दी मत करना क्योंकि जल्दी में लिया सन्यास कहीं रास्ते में ही खत्म न हो जाए और अगली बार जब पूछो तो कम से कम नाम जरूर लिख देना क्या डरना किससे डरते हो इतना भय अच्छा नहीं भय मूर्छा का लक्षण मूढ़ता का लक्षण प्रतिभा निर्भय होती हालांकि अक्सर ऐसा होता है कि मूढ़ लोग निर्भय मालूम पड़ते कहते हैं कि जहां बुद्धिमान प्रवेश ना करे वहां मूर्ख घुस जाते क्योंकि मूर्ख देखते ही नहीं कि ओखली में सिर दे रहा है मगर उसकी बहादुरी बहादुरी नहीं होती उसको तो अंधपन की वजह से मैं नहीं चाहूंगा कि तुम किसी मूर्छा में सन्यास ले लो मूर्छा में तुम्हारा सन्यास सन्यासी नहीं होगा मूर्छा ही तो संसार है फिर सन्यास और संसार में फर्क क्या होगा इतना ही तो फर्क है मूर्छा और जागृति का मूढ़ता और बोध का संसार में तो मूढ़ ही मूढ़ भरे हुए एक से एक पहुंचे हुए मूड़ वहां मूर्ता चल जाती सन्यास में नहीं चलेगी तीन भाई किसी मुकदमे के सिलसिले में कोर्ट गए जज के सामने कुछ पूछने पर पहला बहुत देर तक खड़ा रहा और जवाब ही ना दे इस पर जज ने पूछा भाई क्या बात है बोल क्यों नहीं रहे हो क्या सोच रहे हो बहुत जित हुए वह बोला साहब अगर आपकी गर्दन कट जाए तो क्या पकड़ के उठाएंगे क्योंकि आप तो गंजे यही समस्या मेरे चित्त को घेरे हुए इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा जज ने तो उसे बहुत डांटा और उसे डांट के भगा भी दिया कि निकल अदालत के बाहर ऐसे मूढ़ आदमी से क्या गवाह मिलेगी कौन सा अदालत में चल रहे मुकदमे में सहारा मिलेगा तो इसी वक्त बाहर हो जा फिर दूसरे भाई को पूछा दूसरे भाई को पूरी बात बताई कि तुम्हारा पहला भाई किस तरह की बातें करता है कि अगर जज की गर्दन कट जाए तो क्या पकड़ के उठाएं उस पर दूसरा बोला साहब वह तो पागल अरे उसकी बातों का ख्याल ना करो अगर गर्दन कट जाए तो नाक पकड़ के उठा लेंगे इसमें क्या सोचना है? ये कौन बड़ी बात है मगर वो मूरख है हमसे पूछो कटने तो तो गर्दन उठा के बता देंगे नाक पकड़ के जेस तो बहुत ही भन्नाया उसने कहा तू उससे भी पहुंचा हुआ है निकल बाहर तुमसे क्या खाक गवाह लेनी तुम क्या गवाही बनोगे फिर तीसरे भाई को बोला कि वही बात कही तीसरा बोला दोनों ही पागल हैं जी इनकी बातों पर नहीं मत अरे एक डंडा लो मुंह में घुसेड़ो और जहां चाहो वहीं ले जाओ क्या नाक वाक लगा रखी मैं भी उनको ठीक करता हूं जाके संसार तो एक से एक पहुंचे हुए मूड़ों से भरा हुआ है वहां सब तरह की मूर्ता चलती मगर सन्यास में नहीं चलेगी सन्यास का तो प्रारंभिक प्रतिभा है तेजस्वीता है मेरे कहने से सन्यास मत लेना औरों को संन्यासी देख के सन्यास मत लेना किसी लोभ के कारण सन्यास मत लेना किसी भय के कारण सन्यास मत लेना ना नरक का भय ना स्वर्ग का लोभ अगर सन्यास लेना हो तो तुम्हारी अंतर्वाणी के कारण ही लेना इसलिए सुनो अंतर्वाणी को ध्यान करो अंतरवाणी को सुनो धीरे धीरे अंतरवाणी स्पष्ट होती जाएगी और जब अंतरवाणी तुम्हें इतने जोर से पकड़ ले कि तुम रुकना भी चाहो और तो न रुक सको तब चले आना तब आने में सार्थकता होगी तब आने में मूल्य होगा तभी तुम आए नकलचियों को मैं संन्यास देने में उत्सुक नहीं हूं